श्री श्रीमद्भागवत महापुराण अथ यज्ञ पत्नियों पर कृपा राम राम राी कृष्ण दुष्ट निभरणा वै बाधते सुन्न ती ग्वाल ग्वालबालों ने कहा नयनाभिराम बलराम तुम बड़े पराक्रमी हो हमारे श्याम सुंदर तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है उन्ही दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है अतः तो तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो इत विज्ञापित हो गोपय भगवान देव की सुतः भक्ताया विप्रभा प्रसिदन प्रवेश श्री सुखदेव जी ने कहा परिचय, जब ग्वाल बालों ने देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही ब्रह्मवादिमा समा सते स्वर्ग काम व्यायाम मेरे प्यारे मित्रों जहा से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ तत्र जाओन गोपाज कृतो भगवत आर्यश्य मम चाभिधाम ग्वाल वालों मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ भगवता प्राण दंडवत पतिता भुभी जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब ग्वालबान उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर कर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा हे भूमि दे कृष्ण सदेश तब्रम वो गो पान लो राम चोधिता पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों आपका कल्याण हो आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आज्ञा से हम आपके पास आए हैं आप हमारी बात सुनेसोभुक्षित श्रद्धा च वो, वो, वो यच्छत भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दे ब्राह्मणों आप धर्म का मर्म जानते हैं यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए दीक्षायाह प्रथायाह स्त्रोत्राह मास सतमाह अन्यत्र अन्य दीक्षित चापी दुष्य सज्जनों जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और शोत्रामी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है भगवद्यन ध्यान चाम चिंवंतो पिना शत्रु क्षुद्रा सा भूरि कर मो बीक्षित इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया वे चाहते थे स्वर्गादि तुक्ष फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे देशह देवता क्रतुर्धर्मस्न्मय परीक्षित देश काल, काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्पों में कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान धर्म इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं तम ब्रह्म परम हम साक्षात भगवंत मनुष्य दृष्टा दुष्प्रग्रम आत्मा वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया नते यदो मिति प्रोचुर ननेति च परम तप गोपा निराशा प्रत्येत तथोचो कृष्ण राम जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा तब ग्वाल वालों की की आशा टूट गई। वे लौट आए और की सब बात उन्होंने श्री तथा बलराम कह दी। भगवान प्रहस्य जगदीश्वर दर्शन लोक किम उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है उससे निराश नहीं होना चाहिए बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है फिर उनसे कहा माम ज्ञापयत मापयत पत्नीभ्य सकर्षण दाशन्ते काम मेरे प्यारे इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगे दे वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं उनका मन सर्वदा सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है द्विजस अब की बार ग्वाल बाल पत्नी शाला में गए वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्निया सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज झ कर बैठी हैं उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही नमो वो इतो चरता कृष्णे निप वि, विप्रपत्नियों को हम नमस्कार करते हैं आप कृपा करके हमारी बात सुने भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है सानुगस्य वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौवे चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। छुत्चित मुझा नित्यम तदर्शनो सुखाह तत्को बोजात संभ्रमा परीक्षित वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएँ सुनती थी उनका मन उनमें लग चुका था वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार श्रीकृष्ण के दर्शन हो जाए श्रीकृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। अन्नमादाय उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष भोज लेह और चोस्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी निर्भर श्लोक दीर्घ्रुत धताश ठीक वैसे ही जैसे नदियां जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो न जाने कितने दिनों से पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था विचर तम मृतम गोपय साग्रम दू ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभामान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं हिरण्य श्याम हिण्य पर धातु प्रवाह नटवे मनोवृतान से नुना कपोल कर्णोत्पलाब्जहासम उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है गले में वनमाला लटक रही है मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर कर नट का सावेश बना रखा है एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं कानों में कमल के कुंडल हैं कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है और मुख कमल मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है प्राय सुत प्रियतमोदय कर्ण पूरे यमग्न मन संतम था चिंध अंत प्रवेश अब तक अपने अपने अपने प्रियतम सुंदर के के के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था उसी में सराबोर कर दिया था अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं परंतु श्रुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है प्राप्त आत्मा दीक्षया प्राह प्रहितं प्रिय परीक्षित भगवान सबके की बात जानते हैं सबके बुद्धियों के साक्षी हैं उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं। तब उन्होंने उनसे कहा उस समय उनके मुखार बिंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी स्वागतम वो महाभागाया प्राप्त उपपन्नम इदम भिव भगवान ने कहा महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है आओ बैठो कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है तन वा मई कुर्वंते कुशला स्वार्थ दर्शना व्यवहार भक्ति महात्मा प्रिय इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान संकोच छिपाव दुविधा या द्वेत नहीं होता प्राण बुद्धि बन स्वाधात्म दारा पत्य प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं उस आत्मा से परमात्मा से मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे पत्नऊुती निगम तब पाद मूलम प्राप्त व्यम तुलसीदाम पदावशिष्ट के समस्त बंधुन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अंतर्यामी श्याम सुंदर आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए श्रुतियां कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता आप अपनी यह वेदवाड़ी सत्य कीजिए हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें ृति नो न पत पितरौ सुतावा भ्रातृबंधु सुत एव चे तस्मत्पथ हो पति ना भवदिन स्वामी अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे फिर दूसरों की तो बात ही क्या है वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ गई हैं। हमें और किसी का सहारा नहीं है इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था कीजिए श्री भगवान बाथ पति होनाभ्यसुरन पितृभात सुतादय लोकाश वो मयो पेता देवा अप्यन मन भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवियों तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे उनकी तो बात ही क्या सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो मुझसे युक्त हो गई हो देखो ना ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं न नीति अंग अंग इस संसार में मेरा अंग संग में मेरा ही मनुष्यों मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी श्री श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया तत्रिका विभ्रता भरत भगवंत उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उनके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था जब उनका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली भगवान गोविंद तेन वाले नोपकान चतुर्विधे न स्वयं चबुजे बबू बभु। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस चार प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया एवं लीला परीक्षित इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के से लीला की और अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौ ग्वालबाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वत्यगस यद विश्वेश्वर चाम परीक्षित इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ वे सोचने लगे कि जगदेश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। दृष्टवा श्री भगवती कृष्ण भक्ति मलो आत्मा नम चया नम अनु तपता जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं तब वे पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे जन्म न नीव विद्याम धि व्रतम धिग्बुग्ताम धिक्कुलम धिक्यातापम विमुखा तथो खजे वे कहने लगे हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ गायत्री ग्रहण करके हम दिजाते हुए वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए परंतु वह सब किस काम का धिक्कार है धिक्कार है हमारी विद्या व्यर्थ गई हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए हमारी इस बहुतज्ञता को अधिकार है उच्च वंश में जन्म लेना कर्मकांड में निपुण होना किसी काम न आया इन्हें बार बार अधिकार है नून भगवतो माया योगिना मोहिनी गुरहो नृणाम स्वार मुहैया महे द्विजा निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर देती है तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परवार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं अहो पश्चत नारी नाम अपने जगदगुरो दुरंत भावम जो विध्यन मृत्यु पासानिधाम कितने आश्चर्य की बात है देखो तो सही यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है अखंड अनुराग है उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती नास विजात संस्कारो न निवासो गुरा न तपोना न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है इनकी बात तो दूर रही इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही है अथापि ह्युत्तम श्लोक हे कृष्ण भक्त नक संस्कारादी भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्यकृति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है और हमने अपने संस्कार किए हैं गुरुकुल में निवास किया है तपस्या की है आत्मा संधान किया है पवित्रता का निर्वाह किया है तथा तो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है ननु स्वार्थ न्थ विमूढ़ स्मार गोपवा के सता गति सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे अहो भगवान की कितनी कृपा है भक्तवस्तल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी अपनी याद दिलाई अन्यथा पूर्ण कामस्य से कैवल्याद्या ऐसे अभ्ययिकमस्मा भी भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया अन्यथा उन्हें मांगने की भला आवश्यकता ही क्या है भजते ना मोहिनी स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करे यह या लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र त्र त्र त्र त्र देवता यजमान क्रतुर धर्मस्म देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं स ये स सा भगवान साक्षा कृष्ण योगेश्वरे अतो यदु के के भी भगवान विष्णु स्वयं रूप में यदुवंशियों में अवतीण हुए हैं यह बात हमने सुन रखी थी परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके अहो वयम धन्यतमा यदे स्त्रिय ये सब होने पर भी हम धन्य है हमारे अहोभाग्य है तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई है उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है नमस्तुभ्यम भगवते कृष्णाया कुठ मोहित्रमा बर्म बदम प्रभु आप अचिंत और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं हम आपको नमस्कार करते हैं सवैन आद्य पुरुष समाया मोहितात्म नाम वे यदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करे क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं इति है चलन परिक्षित। उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंशा चेतायाँ दशम स्कर्वादेय युद्धरण नाम तयोश्याय